शांति शांति शांति वैश्वर विद्या वैश्वान की उपासना है इसके लिए आख्यायिका रूप से उपदेश प्रारंभ हुआ प्रथम आचार्य उनसे पूछते हैं, तुम किसकी उपासना करते हो पहले तो उसमें आया यद्यपि शिष्य प्रश्न करना चाहिए आचार्य उत्तर देंगे किंतु आचार्य पहले प्रश्न करते हैं जितने जानते हो बताओ क्या तुम किसकी उपासना करता हो बताओ उसके पश्चात तो हम बताएंगे इस अभिप्राय से ऐसे प्रश्न अन्यत्र भी होता है अजात शत्रुद्री बाला के संवाद में भी ऐसा हुआ नारद संत कुमार संवाद में भी ऐसा होता है जो जानता है शिष्य पहले बताए तो उसके आगे आचार्य उपदेश करते हैं और कहीं कहीं प्रश्न करते हैं शिष्य में प्रतिभा इस पूर्ण ज्ञान उत्पत्ति के लिए शिष्य को प्रश्न करके फिर उत्तर देते हैं ये प्रथम अंतर नहीं सौ हाँ भाष्य में अच्छा यहाँ से प्रश्न हुआ न एवं अन्याय आचार्य सन शिष्य पृछती आचार्य होकर के शिष्य पूछते हैं तो उसका उत्तर दिया नहीं सदोष यदेथ तेन मोपीद ततस्तौर्धम वक्षा वक्षामिति न्यायदर्शनाथ नारद कुमार संवाद में आया जो जानते हों उस कह करके मेरे पास आओ उसके आगे तुमको कहूंगा टीका में बृहदारण्यक श्रुत्यालोचनायाम नहीं तद अन्यायम इतिहा अन्याय नहीं आचार्य शिष्य को पूछते हैं तो बृहदारण्यक उपनिषद ऐसा अन्य आचार्य अप्रतिभावती शिष्य प्रतिभा उत्पादनाथ प्रश्नो दृष्टो जातशत्रु ये हो गया था शिष्य है बाला की दृप्त बाला की आचार्य रूप से वहाँ राजा है अजातशत्रु यद्यपि उन्होंने कहा कि प्रतिलोमम एतत कह करके अजात शत्रु स्वयं आचार्यत्वेन अपने को नहीं मान कर के व्यव तो क्योंकि बाला था ब्राह्मण अजात शत्रु क्षत्रिय है तो क्या ये विपरीत है जो ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय के पास विद्या के लिए जाए तो फिर उनको उपदेश करने के लिए हाथ में पकड़ करके ले करके सुरुष के पास गए जगाए नाम से बुलाए तो नहीं जगा उसके बाद हाथ से हिला करके जगाए जगाने के बाद वहाँ प्रश्न करना था बाला, के। तो बाला की को पूछना बाला बालाजी को पूछना था कि ये कहाँ था कहाँ से आया किंतु कुछ नहीं पूछ पाया उसको प्रतिभा भान नहीं हुआ क्या करे तो फिर राजा ने स्वयं पूछा कहाँ ये था कहाँ से आया इस प्रकार प्रश्न आचार्य भी करते हैं ठीक है मैं आचार्य से अजात शत्रु इत सम्बन्ध प्रश्नोदृष्टो अजातशत्रु हो अजातशत्रु आचार्य का भी प्रश्न बृहदारण्य बृहदारण्य के उपनिषद में है तो इसी प्रकार ये पूछा औपमन्यव कौन तुम तो आत्मानुपास किस आत्मा की उपासना तुम करते हो तो औपमन्यव ने उत्तर दिया दिवम एवं भव राजनीति हो वाचक दिवलोक है, है वैशानर इसकी उपासना करता हूँ हे राजन तो आचार्य ने कहा ऐसा वे सुतेज आत्मा शवनम तेजो यस्य प्रकाश वाला दिवलोक है ये वैश्नर कहा गया वैश्वर के अवयव वैश्वानर यम तम आत्मानम उपास जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो इसलिए तुम्हारे कुले में तवसुतम प्रसुतम आसुतम कुले में दिखते हैं ठीक है भाष्य में ये सभी श्रुतेज बहुग्री साम से तेजोयस्य स्वयं सुतेजा सुतेजस श्रुतेज्रुतेजस्तिपद के सुतेजा तो श्रुतेजा प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा ये वैश्वानर आत्मा है आत्मनोवयूत आत्मा, आत्मा इसलिए कहा गया वैश्वानर आत्मा नहीं इतने ये अवयव है तो अवयव में भी अवैविवाचक शब्द का, का प्रयोग होता है पट का एक अवयव जल गया तो कहते पटो दगध पट जल गया पूरा नहीं जलने पर भी थोड़ा जल गया तो भी कहते पटो दग तो अवयव पटक के अवयव में, में पट शब्द का प्रयोग होता है घृता थोड़े खाया टेन एक टेन लेकर आया तो कहते घृतम भुगतम हाँ घी खाया पुराण नहीं खाया अवयव में भी घरता शब्द प्रयोग होता है इसी प्रकार ये आत्मा वैश्वानर आत्मा का अवयव है द्यूलोक यम तम आत्मान उपासे आत्मय के देशम आत्मा ने आत्मा का एक देश की उपासना करते हो करने से इसका फल भी प्राप्त होता है तस्माश्रुतेजस हो वैश्वास्य उपासनाथ श्रुतेजस रूप जो वैश्वान आत्मा का एक दर्श है द्यूलोक इसकी उपासना करने से तब श्रुतम सुतम क्या तो अभिषुतम सोमरूपम कर्मणि कर्म में सोम रस नीचोड़ करके कर्म किया जाता है हवन आदि किया जाता है याग क्या जाता है प्रसुतम प्रकर्षण शुतम प्रसुतम प्रकर्षण चुतम और आशुतम चहर्गण आदिशु अहर गण आदि अहर गण साध्य कर्म में समोरस निचोड़ा जाता है अर्थात तुम्हारे कुले में ऐसे कर्म करने वाले होते हैं तब कुल दृश्य दृश्यते अती कर्मेण तत्कुलनाथ तव कुले दृश्यते है दृश्यन्त होना चाहिए क्या है श्रुतम आश्रुतम दृश्यते <laughs> भाष्य में है दृश्य क्या हाँ ठीक है ठीक है दृश्यते ठीक मंत्र में है ना श्रुत प्रसुत आश्रुत कुले दृश्यते तो श्रुत प्रसुत उस अतीवक कर्मेण तत्कुना तुम्हारे कुल वाले कुलवाला कर्म करने वाले तुम्हारे कुल कुल में शुद्ध है आ, देखो टीका में कैसा एक ज्योतिषादी अहर्गण त्र श्रुत सोम लता्रव्यम अहिन्ह प्रसूतम शत्रु आसुतमति भेद ज्योतिष्टम कर्म है सोमयाग है इसमें विभिन्न प्रकार कर्म है कोई एक दिन में होता है कोई अधिक दिन में होता है दो दिन पांच दिन सात दिन में तो उसको कहते अहर गण साध्य जो कर्म होता है एक आदि एक दिन आदि इसमें होते अहर गण तत्रुतम सोम रूप लता निचुड़ा गया और लता द्रव्यम लता से एक पत्ता निचोड़ करके समरस निकालते हैं और अहिन प्रसूतम अहिन होता अनेक दिन में साध्य कर्म प्रसूतम सत्र तो आशुतम सत्र होता है एक कर्म में अनेक यजमान हो गए तो आशुतम ये अलग हो गया गण साध्य है ज्योतिषमादि कर्म है अहिन है तब थी पुनर्वचन अन्वय दर्शनार्थम भाष्य में अहर गु तब कुल ये तव आया पहले तव आया था वैश्वान से उपासना तब स्वतम अभिशुतम आया था तब फिर तव दिया है कुल के साथ उसका संबंध देखाने के लिए अन्वय दर्शनार्थम अन्वय दिखाने के लिए तब कुले तुम्हारे कुले में ऐसा दिखता है तो तुम्हारे कुल वाले अत्यंत शुद्ध है कर्म करने वाले न केवलम प्राचीनशाल अनिष्ठम इधम फलम किंतु अन्य साफ भवत्याह प्राचीन साल ने ऐसे उपासना करने से उसको फल मिला केवल प्राचीन साल को फल मिलता है ये बात नहीं किंतु अन्न सान्य फल प्राप्त होता है अनोपी अस्य पश्यशी प्रिय अत्यं पश्य प्रिम भवत ब्रह्मवर्चसकुलेतमें आत्मा वैश्वानर मुस्ते मूर्धावेश आत्मनिहोवाच मूर्धा ते व्यपतिष्यंमागम्य तुम उपासना करतो हो इसलिए अत् अन्नम अन्न प्राप्त करतो हो असी खाते हो अन्नम पश्यसी प्रियम प्रिय देखते हो सुखी हो अन्य जो भी करेगा उपासना वो भी अतिम पश्य प्रियम अभी पर्याप्त भोजन प्राप्त करता है प्रिय को देखता है सुख से जीवन जापन करता है भगव्यस्य ब्रह्मवर्च कुल कुल में ब्रह्मवर्च ब्रह्मव्रचसे कि तेज है वृत्त स्वाध्याय निमित्त तेज सदाचार स्वाध्याय के, के कारण शरीर में जो तेज होता है जो गलत कर्म करता है अपने आप ही स्वयं अपने आप को चोर मानता है अंदर से मुख में कालापन आ जाता है जितने भी हो प्रयास करे छिपाने के लिए परिवर्तन हो जाता है अपने आप को मानता है नहीं भी माने तो भी उसके कारण पाप कर्म से मलिन हो जाता है साधु महात्व भी देखा जाता है जब कोई साधन भजन थोड़े करता है ठीक प्रातः काल उठ कुछ करता है तो प्रसन्न दिखता है और जब देर तक तो कभी सो गया अनुपस्थित तो आरती में पाठ में या भजन साधन नहीं किया गायत्री आदि संध्या वंदन कोई करता है तो कुछ नहीं करता है तो अपने आप चोर जैसे हो जाता है स्नान नहीं किया भी तो अपने आप को बड़ा चोर मानता है, जितने तिलक लगाने पर भी लगा दिया सब सो सोचे स्नान कर लिया मुख में काला मुख में कालापन रह जाता है आज साध्या अध्ययन करते वेदाध्यन करते कुछ अध्ययन किया पढ़ा व्याकरण न्याय वेदांत आदि कुछ परिश्रम करके पढ़ा तो बड़ा प्रसन्न अंदर से लगता है कुछ मिले नहीं मिले बड़े खुश है अब मिलने पर ही नहीं पढ़ा है एक महात्मा तो भोजन करते समय नहीं पढ़ने वाला नहीं पढ़ता था भोजन करते समय इसको इसको, इसको देखता है बोला सब वो मेरे ओर देख रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ता हूँ कितने खाता हूँ <laughs> अपने आप को सोचता है कोई देखा कि मेरे ओर देख रहा है कि देखता है मैं अधिक खा लेता हूँ पढ़ता नहीं क्यों खाता हूँ इसे मेरे ओर देखता है कोई रास्ता में हंस देता है हंसता क्यों हाँ हम पढ़ाई नहीं करते इसलिए ये लोग हंसते ठीक देखो हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से तुमको पता चलेगा ऐसा <laughs> सोचता है सही दुखी होता है और कभी एक दिन कुछ हंसता सूत्र याद कर लिया उस दिन अधिक खाया खुश होकर के बोला आज मैं पेट भर के खाया ये <laughs> क्या हुआ सूत्र याद किया खाते समय शर्म नहीं लगा अच्छी तरह से खाया नहीं तो रोज तो खाने खाते समय जैसे पक्षी पशु पक्षी पक्षी कुछ खाते ही उधर देखते हैं कोई आ गया शत्रु मारने के लिए इसी प्रकार ये थोड़े रोटी खाता है इधर उधर देखता है कोई मेरे देखता नहीं रहा है <laughs> दुखी होता है और जब थोड़ा पढ़ लिया तो एकदम खाने में लग गया श्रोत सदाचार स्वाध्याय के निमित्त तो तेज होता है ब्रह्मवृष्ट ऐसे तेजस्वी तुम्हारे कूड़े में है यह एकदम जो भी उपासना करेगा ऐसे तेजस्वी होता है एवं आत्मा वैश्वानरम उपास उपासना करता है किंतु ये तो मूर्धा है वैश्वान आत्मा का मूर्धा तो ऐसा आत्मा न होवाच ये तो मस्तक है सीर है आत्मा का संपूर्ण वैश्वार नहीं है अरे एक देश मूर्धा को तुम संपूर्ण वैश्वानर मानकर उपासना करतो, इस अपराध के कारण मूर्धा ते व्यपतिष्यत यम नागमिष्य व्यपतिष्यत भी अपतिष्य गिर जाता लिंगलकार में मृदा तो मेरा गिर जाता यदि यते य माम न न ये आगमिष्य ए का आगम्य मिश्यत, आगमिष्यता आगमिष्य अगे आगमिष्य मध्यम पुरुष यदि नहीं आते नहीं आते तो तुम्हारा सिर गिर जाता ठीक है भाष्य में अत्स्यन्नम अत्स्य मतलब भोजन खाते हो सब खाते है कौन नहीं खाता है वस्तु तो, तो खाना उसका है जो खा करके पचा लेता है और कोई खा लिया किंतु तो स्वास्थ्य खराब हो गया उल्टी कर दे देह में नहीं लगे वो क्या खाना है खाते अत्स्य अन्नम का अग्नि सन दीप्ता अग्नि दीप्त अग्नि रस्य अग्नि दीप्त प्रज्ज्वलित तो होने पर जितने खाएगा पचा लेगा तब उसका खाना हुआ खा लिया कोई इतने कौन खा लेगा कोई खा लेगा कि जा करके बीमार पड़ जाएगा वो नहीं खा करके पचा ले कहते इतने घी कौन पीस होता है इतने खाद्य कौन खा होता है कोई खा लिया रसगुल्ला खा लिया फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा ऐसे खा नहीं खा करके पचा ले तभी तो ये खा लिया मतलब अत्यन्नम का अर्थ दीप्ता अग्नि दीप्ता अग्नि रस्य अर्थात तो अग्नि प्रज्वलित तो है जाठा अग्नि खाने पर पचालित हो भोजन पचन हो जाना अधिक खाकर करके ये भी <laughs> तो कर्म का फल का है बहुत धन संपत्ति वाले है नहीं खा पाते गरीब लोग जितने पेट भर खा देंगे आराम से बहुत धन संपत्ति कमाने वाले आधा रोटी चटनी जैसी सब्जी ऐसे खाएंगे तो दीपताग्नि ये भी पुण्यकर्म का फल उपासना का फल है दीप ताग्नि प्रज्वलित तो अग्नि ऐसे कोई अधिक खाता है तो गलत नहीं खरात नहीं उसको देख करके हंसना नहीं चाहिए खाता है तो देखो तुम्हारे भाग्य में नहीं वो खा करके पचा सकता है तुम तो खा करके पचा नहीं सकते तो प्रसन्न होना चाहिए देखो उसके पुण्यकर्म का पल है खा करके पचा लेता है इसलिए बहुत लोग को खिलाने वाले भी खाने वाले को खुश होकर खिलाते हैं जो नहीं खाएगा उनके मन में खिलाने वाले के मन में दुख होता है इतना हम बनाए एक हाथे समय कहते नहीं चाहिए आधा चाहिए मीठा देते क्या नहीं चाहिए होलिया तो नहीं चाहिए तो उनका मन में दुख हो जाता है हम इतने खुशी से बनाए सब मना करते हैं और लेकर खा दो बार मांगो बड़े खुश हो जाते हैं और दीप्ताग्नि होकर के पश्चि से प्रियम पुत्र पौत्रादि ये प्रिय है पुत्र पौत्रादि आदि इष्टम इष्ट को देख पुत्र पौत्र पौत्र के पुत्र ये सब हो जाता है तो गृहस्थ में बड़े भाग्य मानते पुत्र होना चाहिए पुत्र का पुत्र उसका भी पुत्र हो गया तो बड़े खुश होते ये देखते हों टीका में हो गया अन्यो भी अन्योपी अत्यन्नम पश्यति च प्रियं भवती अश कुतम प्रसुत आशुतम इत्यादि ये अन्य भी जो उपासना करेगा वो भी इसे दीप्ताग्नि होता है अपने प्रिय पुत्र पौत्र आदि को देखता है अशुतम प्रसूतम आशुतम इत्यादि कर्मित्व अरे कुल में तेज भी दिखता है कुल यह कश्चिद यथोक्तमें एवं वैश्वानर ये वैश्वानर की जो उपासना करता है तो इसे फलों को प्राप्त करता है तरी यथोक्त तो वैश्वानर ज्ञाद कृत्य कृत्यता इत्याशं क्या तो जो जो में उपासना करता बहुत अच्छा है ऐसे करने वालों को इतने फल मिलता है तो हम कृत्य बहुत अच्छा है कहते नहीं ये नहीं ये तो मुर्दा है मुर्दा तू आत्म वैश्वान से न समस्त वैश्वानर रहा। ये संपूर्ण वैश्वानर नहीं है ये तो एक देश मुर्दा है मस्ति के मस्तक है एक देश में तू संपूर्ण वैश्वानर दृष्टि से उपासना करते हो उपासना का तो कुछ फल है किंतु इस अपराध से अवयव में समस्त वैश्वानर बुद्धि करके जो उपासना करते हो भ्रांत तो हो विपरीतग्राही अरे मेरे पास आचार्य के पास समय पर नहीं आतो तो तुम्हारा सिर गिर जाता अर्थात तो उपासना उपासनादि करते समय भी अभिज्ञ महापुरुष से परामर्श लेकर के करना चाहिए अपने मन से नहीं अतः समस्त बुद्धिया वैश्वान से उपासना मुद्धा शिवस्ते विपरीतग्राहीणो व्यापतिष्य विपतितम अभविष्य अतः समस्त बुद्धिया वैष्णर से उपासना अवयव है उसको संपूर्ण वैश्वारान वैश्वानर मान करके उपासना करने से समस्त बुद्धि से संपूर्ण वैश्वानर बुद्धि से उपासना करने से मूर्धा ते व्यपतिष्यतः मूर्धा का अर्थ शिस्ते ते तव तुम कौनो हो विपरीतग्राही भ्रांत है विपरीतम गृहनाथ विपरीतग्राही विपरीत क्या शिविर को पूरा मान लिया कोई हाथी के पैर को लेखा देखा कहा ये हाथी है आंधा को देखाते हाथी पुछ पकड़ लिया कोई पैर पकड़ लिया हाथी कैसा है कहा पेड़ जैसा है पैर को देखा ना आंधा देखा ये हाथी है कितने कैसा है हाथी बड़ा पेड़ जैसे है क्योंकि पेड़ जैसा लगा अरे कान कोई पकड़ लिया तो कुछ कहता है सुरप सुर्प है हाँ सुप जैसा है ऐसे ऐसे कोई दात पकड़ लिया हाथी तो तबल जैसे सबल जैसे ऐसे देखा है ये तो सबल है तो इसी प्रकार विपरीत ग्राही है है व्यपति यत काम नगम आगत अभिवश्य नहीं आती टीका में अक्षरा उक्ता विवक्षिता आह ये शब्दार्थ तो कह दिया ये कहने का क्या अभिप्राय शेर गिर जाता कहने का क्या तो आ गया शेर नहीं गिरा तो क्या हो गया उसको कहना क्या जरूरत है आ नहीं आता तो गिर जाता वो तो आ गया उसको फिर कहना क्या जरूरत है तो उसका अभिप्राय है साधो का शेर यम आग ये इत अभिप्राय है ये अभिप्राय है अच्छा तुमने किया मेरे पास आया ये पूछने के लिए वैशानर और नहीं जान करके एक अवयव को वैसाणर मानकर उपासना करो तो उससे प्रत्यवा हानि होती है ये अभिप्राय है उपासना करने के लिए ऐसे मार्गदर्शन समझ करके उपासना करनी चाहिए अत होवाच सत्यय पौलिषी प्राचीनयोग्य कं आत्मास इदित्यमेवराजनीति होवाचैष विश्वपत्मा वैश्वान रो यंत्मा से, से तस्तव बहु विश्व कुल दृश्य से अथ होवाच उसके बाद सत्ययज्ञ पॉलिशी से कहा अश्यपति कह के या ने प्राचीन योग्य संबोधन करके कम तम आत्मानु उपासे किस आत्मा की उपासना करते होती वाक्य समाप्ति उत्तर देता आदित्यमय व भगव राजन इति इति कौन से उनके वाक्य समाप्त हो गया हे भगव आदित्यमय हे राजन आदित्य की उपासना करता हूँ यति होवाच उत्तर दिया सत्ययज्ञ तो फिर अश्वपति कहते ये सब विश्वरूप आत्मा वैशानर ये विश्वरूप विश्व रूपम यश चक्षरूप है सूर्य भिश्वरु, है, है आदित्य जी विश्वरूप वैशानर के चक्ष अवयव है यम तम आत्मा नम उपास्य जिसकी उपासना करते हो इसलिए उसका फल भी तस्मा तस्मात्व बहु विश्वरूपम कुल दृश्य थे कुले में बहुत विश्व रूप इसे दिखते हैं ये फल बता दिया अथ का अर्थ अनंतरम अनंतम का अर्थ टीका दिया प्राचीन साले तूषणिम भूते जिज्ञास माने सत्य अनंतरम इत्यर्थ प्राचीन साल चुप हो गया मस्तक शरीर को दीवलोक को वैश्वानर मानकर के उपासना करता था जब राजा ने कह दिया ये तो उसका अवयव है मस्तक है पूरा वैश्वानर नहीं तो चुप होकर के जिज्ञासा जानने की चाहता है फिर तो वैशाणर क्या है इस अभिप्राय से देखता है कि क्या है फिर वैशानर नहीं तो अभी तक तो उसको वैश्वानर समझ रहा था वो नहीं आते शेर गिर जाता चुप चुप होकर देखता है आगे उपदेश सुनने के लिए जिज्ञासा होकर बैठ गया कोई सुनना चाहता है तो उसको उपदेश करने से सफल होता है और वो मानता है है नहीं सुनना चाहते उसको उपदेश करते हैं अलंत्यम सूत्र का वो तो जानता है हम गाता है क्या हाँ पूछने के बाद नहीं बता पाता है फिर आगे बताएंगे तब तो थोड़ा सुनेगा नहीं तो बोलेगा तो हम बहुत पहले से पढ़े ये क्या बता रहे हैं तो इसलिए पहले प्रश्न पूछा उत्तर दिया फिर कहे तो, तो ठीक नहीं क्या नहीं आता है, तो सिर गिर जाता तो फिर ये सुनता फिर क्या है इसे में और क्या समझने का है अलंत अंत हम तो, तो बहुत समझते फिर क्या समझना है तो इसे रहे तभी तो उपदेश करने पर थोड़ा सुनेगा अच्छा ये सुनने के तैयार हो गया किन्तु अन्य आरु बैठे आरू कितने और पांच है तो फिर उनको भी हैं अन्य पाँच पाँच है चार थे और एक मिलकर आए पांच पाँच मिलकर तो फिर वो भी उनसे भी पूछा सत्यज्ञ पॉलिस तुम किसी के उपास ना कर दो तो? आदित्य से शुक्लत्वादि रूपत्व अष्टम स्पष्टी भविष्य आदित्य में शुक्लत्वादि रूप शुक्ल रूप कृष्ण रूप लाल रूप सब ये सब रूप आदित्य में आगे अष्टम अध्याय में स्पष्ट होगा इसलिए आदित्य सूर्य में किरण में जब जल संबंध होता है मेघ के समय इंद्रधनुष कहते दिखता है सप्तन्न उसमें दिखता है आदित्य में सब रूप है वैज्ञानिकों लोग मानते हैं बहुत रूप है तस् सर्वरूपत्वरूपत्वत्व तो तो मुक्त उपवादयी सर्वरूप से विश्वरूप सर्वाणी भाष्य में प्रथम अंतर्भाष्य में आदित्यमेव आदित्यमेवराजनीतिवाच हे प्राचीन कंत आत्मास शुक्ललादीपवाद विश्व आदि सर्ववाद्वा शुक्लनीलादिप हे इसलिए विश्वरूप हो गया आदित्य अथवा सर्वस्मे सर्वाणी रूपाष्टाश्दसूकामे त्वुरिमाणी त्वस्टाणी स्वरूप आदित्य के ही है यूप तो आदित्य है इसलिए विश्वरूप आदित्य स्वरूप सूर्य भगवान का है तदुपासना तव बहु विश्वरूप तुम्हारे कुले में इहमुत्राथम उपकरण दृश्यते कुले यह परलोक में भोग करने के लिए उपकरण साधन है इसलिए तुम हमारे कुले में यलोकमें सुखी परलोक मे स्वर्गते सुखी प्रवृत्श्वत्तरीथो दासी निष्को अन्न पश्यसी प्रियम अं पश्य प्रिम भवत्य ब्रह्मवरच संकुले ये एतमे आत्मा वैश्वानर मुस्ते चक्षुष् चक्षुष्त आत्मन तो अंधो भविष्यो यम नगमिष्य अश्वतरी रथ प्रवृत हो अश्वतरी से युक्त रथ प्रवृत है तुमको प्राप्त है अर्थ तुम्हारे पास है दासी निष्क निष्कहार के साथ दासी तुम्हारे पास है अत्यन्नम पश्यसी प्रियम ये बराबर है दीप्ताग्नि प्रिय दिखतो और जो अन्य भी उपासना करेगा वो भी अत्यन्नम पश्यति प्रियम वो भी दीप्ताग्नि होगा प्रिय पुत्र पौत्र आदि देखेगा और भवत्य से ब्रह्मव्रचस के कुल में ब्रह्मव्रोचस वृत्त स्वाध्यानिमित तेज वाले होते हैं यह एतम एवं आत्मा वैश्वानरूम उपास जैसी वैश्वानर आत्मा की उपासना करता उनका उसका पलोका किंतु नहीं समझो कि तुम कृत हो यह तो चक्षु है वैश्वान आत्मा का चक्षुस्तु एक तद आत्मा न तो सूर्य भगवान वैश्वान आत्मा का एक अवयव है किंतु तो तुम उसको संपूर्ण वैश्वाल निर्माण वैश्वान निर्माण करके उपासना कर तो मेरे पास नहीं आता तो अंधो अभविष्य अंध हो जाता जन्मा हम नागमिष्य यदि मेरे पास नहीं आता भाषा में किंचत त्वाम अनुप्रभु अनु तो प्रभु तुमको प्राप्त होता है अश्वोतरी तो रथ तुम्हारे साथ अश्वोतरिभ्याम युक्तो रथो अश्वतरी रथ घोड़े आदि खचर सुधरी होते हैं दासी निष्को दासी भीर युक्तो निष्को दासी से युक्त हार सुवर्ण रत्नमई माला भी तुम्हारे पास है संपन्न हो धन सम्पन्न हो अस्यान्नम इत्यादि समानम अस्यनम पश्यसी प्रियम ये तो पहले हो गया इसकी व्याख्या आवश्यक नहीं समान है ये किंतु तो जो उपासना करते हो जिसकी सूर्य की ये तो चक्षुर वैशानस्य सबिता सबिता वैष्णर से चक्षु सावित्री प्रथम सबिता सूर्य बैस्ता के चक्षु चक्षुन चक्षुष्वेत प्राकनि ज्योद हे अन्न इम्यन्न इदि सामन क्या है अस्य कहाँ तक समान सामना चक्षुष्ठेत प्राकनम चक्षुत इसके पहले य एक तमें आत्मा वैश्वानर मुस्ते यहाँ तक लेना है चक्षुतः प्राक्तन शेष अस्न्नम चक्षुष्येतः प्राक्तन समानम् यहाँ से यहाँ तक सामने वाक्य है अस्म पश्यति पश्यसी प्रियम अं पश्य प्रिम भाव से ब्रह्मवर से संकुले यतमे आत्मा वैश्वानर मुस्ते यहाँ तक समान है। सामने चक्षुषेत वाक्यम व्याच्छे इसकी व्याख्या करते करती है वैश्वानर के चक्षु तस्तबुद्ध्यापासना चक्षुक वैश्वा के उपासना कर्म से इस अपराध से अंध अभिष्य अंध हो जाता चक्षुर् नभविष्य अंधकार तो चक्षुरी नक्षुरी हो जाता यम नागमिष्य पूर्ववत फल से कहा तत्रापि तथापि तात्पर्य यथापूर्व द्रष्टव्यत्पर्य क्या हुआ यहाँ क्या तात्पर्य तत्रापि भी तात्पर्य यथापूर्वम हाँ साधु ये तात्पर्य पहले कहा था तुमने साधु की आशा किया ठीक समय पर आ गया पहले था वे वे आया था अभी अभी आया साधु आकाशी आगतोसि जो मेरे पास आ गए साधु आशा किया अपने अथ होवाचेन्द्र भाल्लवे वयाघ्रपद्य कंपाई वायीमेव भगवोराजनीति होवाचव पृथक वर्तमान वैश्वान यमु तस्मात्वां पृथक बलै आय पृथक रथश्रेणियोंनुयंती उसके बाद कहा इंद्र दिम्न भल्लव्यो के हे व्याग्रपद्य संबोधन करके तम तम आत्मा उपासे किस आत्मा की उपासना करते इति उत्तर दिया भाल्लव्य ने वायु में वह वा भगव राजन हे भगव हे राजन वायु की उपासना करता हूँ इति हो वाच उत्तर दिया और कहते ये सभी पृथक वर्तमात्मा वही न पृथक वर्तमार्ग है जिसका वायु है वैसा वैशा निकाई वायु विभिन्न रास्ता में चलने वाला वायु में अलग भेद है मरुदगुण है वैसा निकाई अवय वे यम तुम तो आत्मानुपास है जिसकी उपासना करते हो तस्मा त्वाम पृथक बलय आयंती इससे तुमको बॉली भेंट बहुत प्राप्त होते हैं पृथक रथ श्रेणी तुम्हारे पीछे रथ की पंक्ति चलती है रथश्रेणी जहाँ जाते तुम्हारे पीछे जिस जाते हो तो उनके पीछे गाड़ी चलते मंत्री चलेंगे तो उनके पीछे दस पचास गाड़ी चलेगी रथ की श्रेणी हमारे पीछे चलते हैं पहले राजा जाते थे तो उनके पीछे रथ बहुत आगे पीछे सत्ययज्ञ उपरमान्तरम इत्यब्दार्थ उपर उपरमान नंतरम उपरमान्तर नहीं उपरमान्तरम सत्ययज्ञ के उपरम के बाद अर्थ शब्द का अर्थ हुआ पृथक इत भाष्य में अथ होवाच इंद्रदमनम बायाघ्रपद्य कं तमात्मापास सामनम इत्यादि सामनम इत्यादि सामन मतलब कहाँ तक है पृथक इत प्राग तनम आदिपद्य गृहतम पृथक इत प्राग पदम देखो पृथक वर्तम जो आएगा उसके पहले तक कं तमात्माुपास वाई में वगवराजन हुआच ये सभी ये जो है यहाँ तक है। इसके पहले तक समान है प्रथग इत्यात प्राग्तनम प्रथग व्रतमात्मा के पहले समान है आदिपद ने गृहतम इत्यादि में जो भाष्य में आया उपास इत्यादि समानम इत्यादि में जो आदि पद भाष्य में इसे आदि पद से लेना मंत्र के इति होवाचे से यहाँ तक लेना है पृथक व्रत में प्रतीकम आदय व्याचाष्टि भगवान भाष्य कर व्याख्या करते हैं पृथक वर्तमान वर्तमान ये प्रतीक हुआ नाना वर्तमान ये पृथका नाना वर्तमे मार्ग पृथक वर्तमान अनेक मार्ग वाले अनेक मार्ग वाले वायु है यसे वायु वो वायु होगा पृथक वर्तमान आत्मा अनेक मार्ग क्या वायु है सप्तण है आवह उद्बहादिवीर भेदेर वर्तमान वर्तमानस्य आवह उद्वह आदिशलना प्रवह विवह परावह संबह परिवह सबवह बह वह उसके साथ उपसर्ग जोड़ दिया आवह उद्वह दो है भाष्य में और पाँच अलग और पांच क्या है जोड़ दो तो क्या होगा प्रवह वि जोड़ तो परावह सम जोड़ो तो संभ अपी परिवह प्रा सं इतने जोड़ देने से सात और हो जाएगा पांच और मिलकर के वह वह के साथ जोड़ देना पुस्तके में आवह उद्भ है, है? आ और उद दो है उपसर्ग और पांच उपसर्ग जोड़ना पड़ेगा प्रवी, परा सं परि प्र आव उद प्रव विव परा वह संव परिवह परिवह मरुदस आते है वर्तमान से वायु सोयम पृथक वर्तमान वायु अलग रास्ता वाले टीका में देखो दिया है आभिमुख्यन आगछन आवह सामने आते हुए आवह ऊर्धन न बहती तो उद्भव उपर जो जान बहने वाला उपर आगे भाष्य में तस्माद्याचस्े तस्मा पृथक वर्ता वर्तमान मनो वैश्वानर से उपासना वायुरूप वैश्वानर के अवयव की उपासना करने से पृथक के नाना दिक्का नाना दिशा में स्थित त्वाम बलो आयती बलि भेटे क्या भेटे वस्त्र अन्न आदि रक्षण अन्न वस्त्र भूषण आदि बलय आयंति आगे बली बेटे तुम्हारे पास प्राप्त होते हैं तुमको नाना दिख का नाना दिश ये नाना दिक्का नाना दिशा वाले दीक्ष दिश का होता है दिक्क हो जाता है नाना विद्या दीक्षु भवा इत अनेक दिशा में होने वाले अस्य पश्य प्रियम अं पश्य प्रियस ब्रह्मवर्च संकुले येतमे आत्मा वैश्वानर मुस्ते आत्मनतेवाच प्राणस्तक्रमिष्य उदक्रमित यम नागमश्य अन्न पश्य प्रिमेत सीप्ताग्निहो प्रिय दर्शनकर्तोत्रपौत्रादी और अन्य जो उपासना करेगा वो भी दीप्ता अग्नि होता है अत्यन्न प्रिय पुत्रपोत्र आदि दर्शन करता है भगवश ब्रह्मव्रज संकुल में तेज सदाचार्य होने से स्वाध्याय अध्ययन करने से तेजस्वी होते हैं यह एक आत्मा वैश्वाणर उपासते जैसे आत्मा वैश्वानर की उपासना करता है उसके फल प्राप्त होता है किंतु ये कृतकृत -कृत नहीं इतने में प्राणस्त आत्मा नहीं ये तो वैश्वर का प्राण है जिस भाई की उपासना करते हो वो भाई का है, कोई आवश्यक है जमाई लेते संभल ना प्राणस्त आत्मनि हो बाच प्राणस्त उदक्रमिष्य क्रमिष्यत प्राण तुम निकल जाता युवा गिष्य मेरे पास नहीं आता तो भाष्य में अस्यान्नमें सामन सामने ठीक है मैं अस्यान्नमें इत्यत्र आदिपद उपास्त इत अंतवाक्य संग्रहा अंतवाक्य संग्रहा अन्न ने अंत अंत आदिपद उपास्तवाक्य संग्रहा आदि दिया भाष्य में अस्यन्नम इत्यादि इत्यादि से कहाँ से लेना अस्यन्न से लेकर के उपास्ते उपास्ते वैशानरम उपास्ते दो अस्म अस्यन्नम प्रियम अत्यन्नम पश्य प्रियव ब्रह्मवर्ष संकुले ये एतमें आत्मा वैश्वानर मुस्ते ये दववाक्य पदम उपास्ते इतन तक्य संग्रह के लिए उत्तर उत्तरवाक्य अभिप्रायसा्य म आगे भी अभिप्राय सामने पहले जैसे कहा था प्राणस्तु ये तो प्राण है ये वैश्वर आत्मा का प्राणस्तु ऐसा तो आत्मा न प्राणस्ते तब उदक्रम उत्क्रांत तो प्राण निकल जाता उत्क्रांत तो हो जाता जिदी मेरे पास नहीं आता इसलिए अभिप्राय हुआ साधु आकाशी तुमने ऐसा अच्छा किया आ गया मेरे पास पूछने के लिए अथ होवाच जन्म सार कराक्ष कम मात्मान मुसैक्काशम भगवराजनीति होवाच ये बहुलो आत्मान रो यम्मा से तस्मा बहुलोशी प्रजया चनेथोवाच जनम जनको कहा हे किस आत्मा की उपासना तुम करते हो इति उत्तर दिया जनन आकाशमे भगवराजनी उच हे भगव हे राजन आकाशमेव उपास उपासे आकाशी की मैं उपासना करता हूँ ऐसा का ये सभी बहुल आत्मा ये तो बहुल दौड़ देह हाथ पाद को छोड़ करके जो देह मध्या अवय वही ये दौड़ कहते हैं यही वैश्य रहे वैशानर का अवय वै है यम तुम आत्मानुपास से जिसकी उपासना करते हो तस्मा तुम बहुलोशी इसलिए तुम बहुलहो हो प्रजाधन से जुत हो अथो वाचन इत्यादि सामन सामनाथ है अर्थकार इंद्रदिम्न उपराम अथ शब्दार्थ इंद्र इंद्रदिम्न इंद्र इंद्र उपरम होने के बाद फिर जन से पूछा अत्र आदिपदम एस इतस् प्राग तनवाक्य संग्राहम एष के पहले ऐसे बे बहुल आत्मा राजनीति हो वाच वहाँ तक लेने के लिए आदिपद दिया अत्र इत्यादि इत्यादि समानम इत्यादि आदिपदा से तक लेना, बहुल आत्मा इसके पहले तक लेना दो वाक्य होवाच तक दो पंक्ति कथम आकाश से अतः आकाश कैसे बहुल हो जाएगा भाष्य में ये बहुल हाँ। आकाशस्य आकाश से आकाशबहुल क्यों सर्वगतवाद सर्वगत चर्वगते आकाश अरे बहुल से गुण से उपासना करने से ये बहुलहे बहुलोशी प्रजया च पुत्रपुत्रादीक्षण धन निरण्या प्रजा से बहुलो पुत्रपुत्रादी से युक्त धन से हिण्यादिधनरतन से युक्त प्रथम मंत्री मंत्र अस्म पश्य प्रियम पश्य प्रिय ब्रह्मवरच संकुलेत आत्मा वैश्वानर उपास्ते सन्देहस्व आत्मनितवाच तो सन्देहस्ते व्यशीर्य नागमश्य अन्न पश्यसि प्रियम ये समान है दीप्ताघिन पुत्र पुत्र आदि प्रिय देख अन्य जो उपासना करता है वो भी अत्यन्न पशेदी प्रियम और उसके कुले में ब्रह्मवर्चस् तेज होता है जो इसे आत्मा के वैशानर की उपासना करता है या ये वैशानर के अवय संदेह धड़ उसमें वैशानर बुद्धि करके जो उपासना करता है उसका फल बता दिया किंतु संदेह तो ऐसा ये तो वैषाणर का संदेह धड़ संदेहते व्यशीर यद तुम्हारा शरीर छिन्न हो जाता नष्ट हो जाता यदि मेरे पास नहीं आता टीका में सन्देह तुर्ष सन्देह मध्यमं शरीरम वैष्णर का मध्यम शरीर पाद हाथ सिर पाद को छोड़ देंगे मध्यम शरीर हो गया टीका में कथम शरीर से भागे संसेवाचि संदेह शब्द वर्तते संदेह तो संशय कहते संदेह संशय शरीर के मध्यम भाग है उसको संशयवाचक शब्द संदेह शब्द कैसे कहते संदेह ये संध्या कैसे होगा तत्रह संदेह शब्द जो बनता है दिय उपचय धातु दिहेर उपचार तथ उपचय वृद्धि देह बनता है दिह धातु से देह बनता है सम लगाते संदेह हो जाता है तो धातूना नाम अनेक अर्थत्वात अर्थक होते हैं सम उपसर्ग लगाने से संशयवाचक भी होता है वृद्ध्यर्थ के भी होता है उपसर्ग धातु के अर्थों को द्योतक होते हैं वाचक नहीं उपसर्गेन धात्वर्थ बलादन्यत्रीय आहार विहार संहार परिहार आहार विहार परिहार हार वि ह संहार विहार परिहार उपहार बत ह्री हण धातु बनेगा आ प्र वि सम जोड़ दो आज जो आहार भोजन हो जाएगा वि विहार क्रीड़ा अप्र हो तो प्रहार अ सम जोड़ तो संहार परिहो तो परिहार त्याग ऐसे कितना अर्थ हो जाता है उपसर्गे न धात्थ बलाद अन्यत्रत्र नियते धात्थ अन्य अन्य हो जाता है वस्तुतः तो धातु का ही सब अर्थ है अलग अलग उपसर्ग जोड़ने से वो अर्थ का द्योतन प्रकाशन हो जाता है अर्थों से में है उस अर्थ को प्रकट करता है उपसर्ग उपसर्ग का अर्थ नहीं होता है प्रहार और आहार आहार भोजन और प्रहार पिटना तो दोनों में जो प्र आ जोड़े देने से अर्थ बदल गया धातु का हृधातु का भी इतने अर्थ है हृ धातु का ही अर्थ है उसे अर्थों को प्रकट करने के लिए प्र आ सम भी ये उपसर्ग होते हैं उपसर्ग होते अर्थों का द्योतक प्रकाश करने वाले सूचक न कि वाचक इसलिए अलग अलग अर्थ हो जाता है दिए रुपचार अर्थत्वाद उपजय वृद्धि है तो मांस रुदिर अस्थि आदि भीश्च बहुल शरीरम ये मांस रक्त अस्थि आदि से शरीर बहुल है शरीरम तत्संदेह इसलिए उसको संदेह कहा गया ठीका मैं आकाश से सर्वगत बहुलवाद आकाश तो बहुत क्योंकि सर्वगत है देहश से चरछिन्न तदभा तो परिन्न है ये कैसे संदेह सन्देह कैसे होगा कथम आकाशम वैष्णर से शरीर सैद आकाश कैसे वैष्णर का शरीर होगा ये आशंका ये तो शरीर भी बहुल है ये भी मंस रक्त आदि से भरा हुआ है तत्सदेह ते तव तो शरीरम शरीर व्यशीर्यत शिन्नम्य यम नागमशति यदि मेरे पास नहीं आता तुम्हारा सर्व विषय व्यशीरियत शिन्न हो जाता नष्ट हो जाता है टीका मैं शरीरम इति संबंध संबंध तथ सदेह शरीरम शरीर तथ् शरीरम सन्देह ये शरीर नष्ट हो जाता मेरे पास नहीं आता तो अथ होवाच बुडिलश्वतराश्व व्याघ्रपद्य कं तमात्मास्तप एव भगवो राजनीति हो वाचे सभी रहीत्मा वैश्वानरोम आत्मास् तस्माहीम पुष्टिमानसि उसके बाद कहा बुडिल अश्वतराश्य का, का पुत्र आश्वतराशवी उनसे बोला हे व्याघ्रपद्य किसी आत्मा की तुम उपासना करते हो इति अपैव भगव राजनीति हुआच का है जल जल ही वैष्णर इसकी में उपासना करता हूँ का ये सभी रही में तो रई है जल है आगे कहेंगे जल बस्ती है वैष्णर का अवयव जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो तस्मा तुम रईमान रही, रही है धन का वाचक है धनवान पुष्टिमान हो धन वन से पुष्ट होता है अत होवाच अर्थकार जन से उपरमा आनंतर्यम अथशाथ अनंतर कहीं आनंतरीय जन उपरम होने के बाद फिर बुडिल से पूछा बुडिल माशुतराशि इत्यादि समानम ये सभी रही वैश्वर ये रही है वैश्वन आत्मा का अवय धनरूप अदभ्यो अन्न ततो धनमिति से अन्न होता है अन्न से धन प्राप्त होता है ठीक है कथम अबात्त्मक रीति रईर धन निर्देश्य अबात्मक अबात्मक में कैसे समाज होगा कथम अबात्मक अबात्मक आप हो आत्मा यशब्द का बहुचन होता है आप हो आत्मा यस अलौके विग्रह होगा ऐ अबज अब जस ज आत्मन सो अनेक मन पदार्थ अभात्मको शेषाद विभाषा कहा गया अभात्मक जलात्मक वैष्ण रई रह। धन के धन से कैसे निर्देश करते रई रीति रई तो धनवाचक है रई शब्द लघु में आता है रई भी धन है तो धनवाचक शब्द रई से कैसे निर्देश करते जल को इतिहा जल से अन्न होगा होता होता, है। है। ग्रित को कहा गया आयु, आयु आयु नहीं, आयू वर्धक होता है। शुद्ध गोघत आयुवर्धक रोगनाशक होकर के तो आयु वर्धक आयु के साधन को आयु शब्द से कह दिया घृत को आयुर्वेद आयु का साधन है कारण तो कारणवाचक आयु शब्द कार्य घृत में शब्द घृतम प्रयोग किया गया आयुर्वेद घृतम घृत आयु है आयु ने आयु का साधन है आयु का कारण है तो कारणवाचक हो गया, गया आयु शब्द घृतक के लिए प्रयोग कर दिया कार्य में कार्यवाचक है न कारणम लक्ष्य थे कार्यवाचक हो तो गया आयु उसे आयु का साधन अर्थकन आयु के शब्द का तो आयुवर्धक है इसी प्रकार यहाँ भी एरा जाला को कहा धना जल तो धने ओ है को को जाला कैसे धना होगा रई धने है जल कैसे होगा क्योंकि जल से अन्न होता है अन्न से धना होता है धन का साधन होने से जल को अन्न शब्द से धन शब्द से कर दिया ठीक है भाष्य में, में राई मान तस्मात्ईमान धनवां पुष्टिश तुम धनवान हो रही तो मान, मान का धनवान हो और पुष्टिमान पुष्टिमान का अर्थ शरीर से पुष्टि होती है पुष्ट है अन्न निमित्वात् पुष्ट है अन्न निमित्तत्वात्थ पुष्टिमान से शरीरण शरीर से तुम पुष्ट हो पुष्ट कैसे हुआ क्योंकि अन्न निमित्त है पुष्टि भोजन यथार्थ अन्न ठीक समय प्राप्त होने पर शरीर पुष्ट होता है आरोग्य स्थौल्य तो शरीर में आता है निरोग होता है तस्माद यथोक्त तो वैश्वानर उपासनाद इत तस्माद ऐसे उपासना, उपासना कर्ण से तुम धनवान हो धनरूप वैश्वान और उपासनाद धनवान धन रूप वैश्वान के उपासना कर्ण से धनवान ये तो कहना चाहिए ये तो ठीक है कथम पुष्टिमान अधिकवाप अधिक ग्रहण अधिक से अवाप अध्यार पुषिमा कैसे कहते हैं अतर दुष्ट अन्नवाद पुष्टिपोषण अन्न के निम्ताशे पुष्टतम हो पश्यसि प्रियम पश्य प्रिय स ब्रह्मवरच संकुलेतमेम वैश्वान उम्पास्ते वस्ति वस्तिस्वे आत्मनि उच बस्तिस्ते व्यभेत् यन मागम से अत्यन्नम पश्चि प्रियम ये तो समान है हो प्रिय दीप्त हो अन्य जो उपासना करेगा वो भी दीप्ताग्नि होता है अत्यन्नम पश्यति प्रियम प्रिय दर्शन करता है इसके कुले में ब्रह्मवर्चस होते हैं यह एतम एक आत्मा वैष्णर उपास जैसे वैष्णर के बस्ती को वैष्णर मान की उपासना करता उसका फल बताया किंतु बस्ती तो ऐसा है तो बस्ती है वैष्णर का संपूर्ण नहीं है बस्ती अवय उसको संपूर्ण मान कर जो उपासना करतो हो बस्ती मूत्र स्थान है इसको तुम वो वैष्णर मान कर उपासना करतो इसके कारण यदि मेरे पास नहीं आता तो व्यस्तित्व तो भिन्न नष्ट हो जाता यदि मेरे पास नहीं आता भाष्य में बस्तिस्वे से आत्मनोव बस्ति का मूत्रसंग्रह स्थान जिससे मूत्र रहता है बस्तिस्ते व्यभेत्त भिन्न हो जाता है भिन्नमत यम नागम से मेरे पास नहीं आता तो टीका में मूत्राशय धनुर्वक्रो बस्ती अभिधीये आशयन आ मूत्राशय धनुर्वक्रो बस्ती रित्यभिधि एक मूत्र आशय मूत्र में रहता है धनु जैसे वक्र है ऐसे दया अलाव के सदृश है बस्ती इसे कहा जाता है इतिहास ना बस्ती मूत्र स्थान ये पांच का हो गया आगे जिनके पास पहले गए थे उद्दालकारुणी उनको फिर अंतिम पूछते उनको पूछने के बाद फिर उपदेश करेंगे अषपति मंगा